कोना भगवते स्तुति कहते हैं हरे हे ओमा इदमा प प्रवत ता वद्यंचमलंच यच्च विद्धुद्रोहांद्रतम यच्च सेसे अभिरुणम आपो मा तस्मा देनसह पवमानश्च आप जिस तरह हमारे मल आदि को दूर करते हैं उसी तरह यजमान के ईर्ष्या लो झूठ दोष आदि को दूर करो जल तथा वायु हमको इन पापों से मुक्त करें जल हमको पवित्र बनाने की कृपा करें याजक उन यजमानों के मन से युक्त हो वह उन यजमानों के मन प्राण से युक्त हो वह उन यजमानों के दिव्य प्राण से युक्त हो अग्नि आपको शोभायुक्त बनाने की कृपा करें जलदेव आपको शोभायुक्त बनाने की कृपा करें वायुदेव की गति परिपक्व हो सूर्य की ऊर्जा परिपक्व हो सबके विकार नष्ट हों द्वेष नष्ट हों घी पीने वाले घी पे पी वसा पीने वाले वसा घी वसा अंतरिक्ष के लिए हवि हो घी और वसा दोनों के लिए स्वाहा दिशा के लिए स्वाहा प्रति दिशा के लिए स्वाहा शत्रु के विनाशक के लिए स्वाहा मित्र के हित के लिए स्वाहा अमर के लिए स्वाहा शत्रु के लिए स्वाहा अंग अंग में इंद्रदेव विराजमान है प्राण प्राण में इंद्र विराजमान है उदाल में इंद्र विराजमान है तुष्टाय इन सब की सुरक्षा करने की कृपा करें इंद्र की शक्ति इन सब की सुरक्षा करने की कृपा करें देव की शक्ति इन सब की रक्षा करने की कृपा करें देव हमारे सखाओं का कल्याण करने की कृपा करें देव हमारे माता-पिता को आनंदित करने की कृपा करें यजमान द्वारा दी गई हवि समुद्र तक जाए कल्याणकारी हो यजमान द्वारा दी गई हवि अंतरिक्ष तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि सविता देव तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि मित्र देव तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि वरुण लोक तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि दिन देव तक जाए कल्याणकारी हो यजमान द्वारा दी गई हवि रात प्रिय देव तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि छंदों तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि स्वर्ग लोक तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि पृथ्वी लोक तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि यज्ञ देव तक जाए कल्याणकारी हो यजमान द्वारा दी गई हवि सोम तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि नव तक जाए कल्याणकारी हो यजमान द्वारा दी गई हवि अग्नि तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि वैश्वानर तक जाए यजमान द्वारा दी गई हवि देव गणों तक जाए देव गण हमारे मन को हार्दिक दिव्यता प्रदान करें अग्नि का धुआं सर्वत्र जाए अग्नि की ज्योति और भस्म पृथ्वी लोक को परिपूर्ण करे अग्नि की ज्योति और भस्म अंतरिक्ष लोक को परिपूर्ण करे इनके लिए स्वाहा यज्ञ में स्थित दाल को अपनी जगह से मत हटाइए यज्ञ में स्थित अवसाद को अपनी जगह से मत हटाइए यज्ञ में स्थित जल को अपने स्थान पर रहने दीजिए यज्ञ में स्थित अवसाद को अपने स्थान पर रहने दीजिए इन दोनों को वहीं सुशोभित होने दीजिए वरुण देव हमें न छोड़े जो न मारने योग्य है हम उनका अवध न करें हम वरुण देव की कृपा से श्राप और पाप से मुक्त हों वरुण देव हमें न छोड़े जल हमारे अच्छे मित्र हों आप सदियां हमारे अच्छे मित्र हो जिनसे हम द्वेष रखते हैं उनका नाश हो जो हमसे द्वेष रखते हैं उनका नाश हो जल वाली नदियां हविस्मती हो जल हविस्मान हो देव हविस्मान हो यज्ञ हविस्मान हो सूर्य हविस्मान हो अग्नि देवताओं तक हाविभाग पहुंचाते हैं अग्नि इंद्र देव तक हाविभाग पहुंचाते हैं अग्रे मित्र देव तक हाविभाग पहुंचाते हैं आगनि वरुण देवता तक हवि भाग पहुंचाते हैं अग्नि सभी देवों तक हवि भाग पहुंचाते हैं भाप बनाकर जो जल सूर्य ऊपर बहुत समय तक साथ रखते हैं उस जल से हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा करें हे देवगण आप हृदय में हैं हे देवगण आप मन में हैं आप स्वर्ग में हैं आप सूर्य में हैं आप यज्ञ को ऊंचा उठाइए यजमान को दिव्यता दें यजमान को देव लोगों की प्राप्ति हो हे सोम आप सबके राजा हैं आप प्रजा पर अनुग्रह करने की कृपा करें अग्नि संविधा से प्रज्वलित हैं अग्नि हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें हम उनके लिए हावी समर्पित करते हैं जलदेव हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें हम उनके लिए हावी समर्पित करते हैं बुद्धि की देवी हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें हम उनके लिए हावि समर्पित करते हैं विद्वान यज्ञ में स्तुतियां पढ़ते हैं सविता देव उन्हें सुनने की कृपा करें सविता देव के लिए यह आहुति समर्पित है दिव्य जल आपके लहरदार प्रभाव इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाले हैं दिव्य जल आपके लहरदार प्रवाह आनंददायी है उस जल को देवों के लिए समर्पित कीजिए उस जल को रक्षक के लिए समर्पित कीजिए उसे वीरय बढ़ाने के लिए समर्पित कीजिए उसे आप स्वीकार कीजिए इन सब के लिए स्वाहा समुद्र तक पृथ्वी की उर्वरता के लिए आपको ऊपर की ओर उठाते हैं इस जल के साथ जलों को मिलाकर औषधियां उत्पन्न होती हैं औषधियों को भी औषधियों के साथ मिलाया जाता है हे अग्निदेव आप जिन यज्ञों के पास से देवताओं तक हावी पहुंचाते हैं वे लोग आपकी कृपा से यज्ञ करते हैं वे यजमान शाश्वत और इष्ट धन को प्राप्त करते हैं अग्निदेव के लिए स्वाहा कोना भगवती स्ృతి कहती है हरे हे ओ मां देवस्यत्वा सवितो प्रसवेश्वेनर्वाहव्यां पूष्ण हस्ताभ्यां आदरे रावसे गाविरामि मदभरण कृद्रिंद्राय सुसुस्तम मा उत्तमेना पाविनौर जस्वंतम मधुमंत पायस्वंतम निग्राभ्यास्त देव श्रुतस्तर्पयतमानो मनोमे हम यजमान सूर्य देव के समय यज्ञ के साधन को अश्विनी कुमारों के हाथ में ग्रहण कराते हैं अग्नि के लिए स्वाहा फूखा देव के लिए स्वाहा आप इच्छा पूरक हैं हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ को ऊर्जस्वी पदार्थों से पवित्र करते हैं हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ को रसीले और पवित्र पदार्थों से पवित्र करते हैं इंद्रदेव भावी को भली भांति ग्रहण करने की कृपा करें आप हमें तृप्ति प्रदान करने की कृपा करें हे जल समूह आप हमारे मन को तृप्त कीजिए आप हमारे वचन को तृप्त कीजिए आप हमारे प्राण को तृप्त कीजिए आप हमारे नेत्रों को तृप्त कीजिए आप हमारे कानों को तृप्त कीजिए आप हमारी आत्मा को तृप्त कीजिए आप हमारी प्रजा को तृप्त कीजिए आप हमारे पशुओं को तृप्त करने की कृपा कीजिए हे सोम हम इंद्र देवता के लिए आपको ग्रहण करते हैं हम बस्मान के लिए आपको ग्रहण करते हैं हम रुद्र समान के लिए आपको ग्रहण करते हैं हम आदित्य समान के लिए आपको ग्रहण करते हैं हम शत्रु नाश के लिए आपको ग्रहण करते हैं हे सोम हम आपको पीने के लिए वाज की तरह झपकने वाले इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं हम भरण पोषण कर्ता के लिए वाज की तरह ग्रहण करते हैं हम धन दाता पोषण दाता अग्नि के लिए आपको ग्रहण करते हैं हे सोम आप स्वर्ग लोक तक फैले हुए हैं अंतरक्षिताक फैले हुए हैं दिव्य हैं प्रकाशमान हैं आप यजमान के लिए धन धारिए धन दीजिए आप यजमान की सहायता कीजिए हे देवियां अमृत की पत्नियां है। हैं आप कल्याणकारी हैं व्रत्रनाशक हैं धनदायक हैं आप इस यज्ञ की रक्षा करें आप इस यज्ञ का मार्गदर्शन करें आप इस यज्ञ में सोम रस का पान करने की कृपा करें हे सोम आपका रस निकालते समय आपको पाषाण खंडों से पीसा गया है आप उससे भयभीत मत होइए आप चंद्रमा जैसे शीतल हैं आप समर्थवान हैं आप सबके पाप और कपट को दूर करने की कृपा करें हे पाषाण खंड हे सोम आप पूर्व दिशा में अपने भाग को ग्रहण कर दौड़ करके आइए और अपना भाग ग्रहण कीजिए यज्ञ में पहुंचिए पश्चिम दिशा में भाग को ग्रहण करके आप दौड़ते हुए यज्ञ में आइए उत्तर दिशा में भाग को ग्रहण करके दौड़ते हुए आप यज्ञ में आइए दक्षिण दिशा में अपने भाग को ग्रहण करके दौड़ते हुए यज्ञ में आइए आप इस तरह यज्ञ को भली भांति जानने की कृपा करें पुनः भगवती स्मृति कहती है हरे ओम ओम त्वमंग प्रस्त्रगं शेषौ देवः साविष्टामर्त्यम् ना त्वा धन्यो भगवन् नसि मरणतेन्द्रै 브వీమేతేవచః हे इंद्र आप प्रशंसित हैं शक्तिमान हैं दिव्य हैं सुखदाई हैं आप जैसा धनदाई कोई और देव नहीं है हम आपके कृपा वचनों के आधार पर ही ऐसा कहते हैं